संक्षिप्त महाभारत उद्योग पर्व श्री व्यास जी और गांधारी के सामने संजय का राजा धित्राष्ट्र को श्री कृष्ण का महात्मा सुनाना वैश्व पालन कहते हैं राजन दुर्योधन से ऐसा कह राजा धित्राष्ट्र ने संजय से फिर कहा संजय अब जो बात सुनानी रह गई है वह भी कह दो श्री कृष्ण के बाद अर्जुन ने तुमसे क्या कहा था उसे सुनने के लिए मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है संजय ने कहा श्री कृष्ण की बात सुनकर कुंतीपुत्र अर्जुन ने उनके सामने ही कहा संजय तुम पितामह भीष्म महाराज त्राष्ट्र द्रोणाचार्य कृपाचार्य कर्ण राजा बाल्िक अश्वस्थामा सोमदत्त शकुनी दुस्साधन विकर्ण और वहाँ इकट्ठे हुए समस्त राजाओं से मेरा यथा योग्य अभिवादन कहना और मेरी ओर से उनकी कुशल पूछना तथा तो पापात्मा दुर्योधन उसके मंत्री और वहाँ आए हुए सब राजाओं को श्री कृष्णचंद्र का समाधान युक्त संदेश सुनाकर मेरी ओर से भी इतना कहना कि शत्रुधम महाराज युधिष्ठिर जो अपना भाग लेना चाहते हैं वह यदि तुम नहीं दोगे तो मैं अपने तीखे तीरों से तुम्हारे घोड़े हाथी और पैदल सेना के सहित तुम्हें यमपुरी भेज दूंगा महाराज इसके बाद मैं अर्जुन से विदा होकर और श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनका गौरवपूर्ण संदेश आपको सुनाने के लिए तुरंत ही यहाँ चला आया वैशम पान जी कहते हैं राजन श्री कृष्ण और अर्जुन की इन बातों का दुर्योधन ने कुछ भी आदर नहीं किया सब लोग चुप ही रहे फिर वहाँ जो देश देशांतर के नरेश बैठे थे वे सब उठकर अपने अपने डेरों में चले गए इस एकांत के समय धित्राक्ष ने संजय से पूछा संजय तुम्हें तो दोनों पक्षों के बलवान का ज्ञान है जो भी तुम धर्म और अर्थ का रहस्य अच्छी तरह जानते हो और किसी भी बात पर परिणाम तुमसे छिपा नहीं है इसलिए तुम ठीक ठीक बताओ कि इन दोनों पक्षों में कौन सबल है और कौन निर्बल संजय ने कहा राजन एकांत में तो मैं आपसे कोई भी बात नहीं कहना चाहता क्योंकि इससे आपके हृदय में डाह होगी इसलिए आप महान तपस्वी भगवान व्यास और महानानी गंधारी को भी बुला लीजिए उन दोनों के सामने मैं आपको श्री कृष्ण और अर्जुन का पूरा पूरा विचार सुना दूंगा संजय के इस प्रकार कहने पर गधारी और व्यास श्री व्यास जी को बुलाया गया और विदुर जी तुरंत ही उन्हें सभा में ले आए तब महामुनि व्यास जी राजा धित्राष्ट्र और संजय का विचार जान कर उनके मत पर दृष्टि रखते हुए कहने लगे संजय धित तुमसे प्रश्न कर रहे हैं अतः इनकी आज्ञा के अनुसार तुम श्रीकृष्ण और अर्जुन के विषय में जो कुछ जानते हो वह सब ज्यो का त्यों सुना दो संजय ने कहा अर्जुन और श्रीकृष्ण दोनों ही बड़े सम्मानित धनुधर हैं श्रीकृष्ण के चक्र का भीतर का भाग पांच हाथ चौड़ा है और वे उसका इच्छानुसार प्रयोग कर सकते हैं नरकासुर संबर कंस और शस्पाल ये बड़े भयकल्प वीर थे किंतु तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें खेल ही में परास्त कर दिया था यदि एक ओर सारे संसार को और दूसरी ओर श्री कृष्ण को रखा जाए तो श्री कृष्ण ही बल में अधिक निकलेंगे वे संकल्प मात्र से सारे संसार को भस्म कर सकते हैं श्री कृष्ण तो वही रहते हैं जहाँ सत्य धर्म लज्जा और सरलता का निवास होता है और जहाँ श्री कृष्ण रहते हैं वहीं विजय रहती है वे सर्वांतरयामी पुरुषोत्तम जनार्दन क्रीड़ा से ही पृथ्वी आकाश और स्वर्ग लोक को प्रेरित कर रहे हैं इस समय सबको अपनी माया से मोहित करके वे पांडवों को ही निमित्त बनाकर आपके अधर्म निष्ठ मूढ़ पुत्रों को भस्म करना चाहते हैं ये श्रीकृष्ण ये श्री कृष्ण ही अपने चिस्शक्ति से अहरनिश कालचक्र जगचक्र और युगचक्र को घुमाते रहते हैं मैं सच कहता हूँ एकमात्र वे ही काल मृत्यु और संपूर्ण स्थावर जंगम जगत के स्वामी हैं तथा अपनी माया के द्वारा लोगों को मोह में डाले रहते हैं जो लोग केवल उन्हीं के शरण ले लेते हैं वे ही मोह में नहीं पड़ते धित ने पूछा संजय श्री कृष्ण समस्त लोगों के अधीश्वर हैं इस बात को तुम कैसे जानते हो और मैं क्यों नहीं जान सका इसका रहस्य मुझे बताओ संजय ने कहा राजन आपको ज्ञान नहीं है और मेरी ज्ञान दृष्टि कभी मंद नहीं पड़ती जो पुरुष ज्ञानहीन है वह श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकता मैं ज्ञान दृष्टि से प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश करने वाले अनादि मधुसूदन भगवान को जानता हूँ धित ने पूछा संजय भगवान श्री कृष्ण में सर्वदा तुम्हारी जो भक्ति रहती है उसका स्वरूप क्या है संजय ने कहा महाराज आपका कल्याण हो सुनिए मैं कभी भी कपट का आश्रय नहीं लेता किसी व्यर्थ धर्म का आचरण नहीं करता ध्यान योग के द्वारा मेरे भाव शुद्ध हो गया है अतः शास्त्र के वाक्यों द्वारा मुझे श्री कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान हो गया यह सुनकर राजा धित्राज ने दुर्योधन से कहा भैया दुर्योधन संजय हमारे हितकारी और विश्वास पात्र है अतः तुम भी ऋषि के जनार्दन भगवान श्री कृष्ण की शरण लो दुर्योधन ने कहा देवकी नंदन भगवान कृष्ण भले ही तीनों लोगों का संहार कर डाले किंतु जब वे अपने को अर्जुन का सखा घोषित कर चुके हैं तो मैं उनकी शरण में नहीं जा सकता तब धित गांधारी से कहा गांधारी तुम्हारा यह दुर्बुद्धि और पुत्र की बात न मानकर अधोगति को की ओर जा रहा है गांधारी ने कहा दुर्योधन तू बड़ा ही दुष्ट बुद्धि और मूर्ख है अरे तू ऐश्वर्य के लोभ में फंसकर अपने बड़े बूढ़े की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है मालूम होता है अब तू अपने ऐश्वर्य जीवन पिता और माता सभी से हाथ धो चुका है देख जब भीमसेन तेरे प्राण लेने को तैयार होगा उस समय तुझे अपने पिताजी की बातें याद आएगी फिर व्यास जी ने कहा जित्राष्ट्र तुम मेरी बात सुनो तुम श्री कृष्ण के प्यारे हो ओ, तुम्हारा संजय जैसा दूत है जो तुम्हें कल्याण के मार्ग में ही ले जाएगा इसे पुराण पुरुष के स्वरूप का पूरा ज्ञान है अतः यदि तुम इसकी बात सुनोगे तो यह तुम्हें जन्म मरण के महान भय से मुक्त कर देगा जो लोग कामनाओं से अंधे हो रहे हैं वे अंधे के पीछे लगे हुए अंधे के समान अपने कर्मों के अनुसार बार बार मृत्यु के मुख में जाते हैं मुक्ति का मार्ग तो सबसे निराला है उसे बुद्धिमान पुरुष ही पकड़ते हैं उसे पकड़कर वे महापुरुष मृत्यु से पार हो जाते हैं और उनकी कहीं भी आसक्ति नहीं रहती तब धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा भैया संजय तुम मुझे कोई ऐसा निर्भय मार्ग बताओ जिससे चलकर मैं श्री कृष्ण को पा सकूँ और मुझे परम पद प्राप्त हो जाए संजय ने कहा कोई अजित इंद्रिय पुरुष ऋषिकेश भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता इसके सिवा उन्हें पाने का कोई और मार्ग नहीं है इंद्रिया बड़ी उन्मत्त है इन्हें जीतने का साधन सावधानी से भोगों को त्याग देना है प्रमाद और हिंसा से दूर रहना निसंदेह ये ही ज्ञान के मुख्य कारण है इंद्रियों को निश्चल रूप से अपने काबू में रखना इसी को निद्रा विद्वान लोग ज्ञान कहते हैं वास्तव में यही ज्ञान है और यही मार्ग है जिससे कि बुद्धिमान लोग उस परम पथ की ओर जाते हैं ऋत्राष्ट्र ने कहा संजय तुम एक बार फिर श्री चंद्र के स्वरूप का वर्णन करो जिससे कि उनके नाम और कर्मों का रहस्य जानकर मैं उन्हें प्राप्त कर सकूं। संजय ने कहा मैंने श्री कृष्ण के कुछ नामों की व्यत्पत्ति तात्पर्य सुनी हैं, उसमें से जितना मुझे स्मरण है वह सुनाता हूं। श्री कृष्ण तो वास्तव में किसी प्रमाण के विषय नहीं हैं। समस्त प्राणियों को अपनी माया से आवृत्त किए रहने तथा देवताओं के जन्मस्थान होने के कारण वे वसुदेव हैं वासुदेव हैं व्यापक तथा महान होने के कारण विष्णु है मौन ध्यान और योग से प्राप्त होने के कारण माधव है तथा मधुदैत्य का वध करने वाले और सर्व तत्त्व में होने से मधुसूदन है कृष्ण धातु का अर्थ सत्ता है और न आनंद का वाचक है इन दोनों भावों से युक्त होने के कारण यदुकुल में अवतीर्ण हुए से विष्णु कृष्ण कहे जाते हृदय रूप पुंडरीक श्वेत कमल ही आपका नित्य आलय और अविनाशी परम स्थान है इसलिए पुण्डरीका कहे जाते हैं तथा दुष्टों का दमन करने के कारण जनार्दन है क्योंकि आप गुण से कभी च्युत नहीं होते और न कभी सत्व की आप में कभी कमी होती है इसलिए आप सात्वत हैं आर्स अर्थात उपनिषदों से प्रकाशित होने के कारण आप आरसव हैं तथा वेद ही आपके नेत्र हैं इसलिए आप आपण हैं आप किसी भी उत्पन्न होने वाले प्राणी से उत्पन्न नहीं होते इसलिए अज हैं उधर इंद्रियों के स्वयं प्रकाशक और धाम उनका दमन करने वाले होने से आप दामोदर हैं ऋषिक वृत्ति सुख और स्वरूप सुख को कहते हैं उसके इस होने से आप ऋषिक कहलाते अपने भुजाओं से पृथ्वी और आकाश को धारण करने वाले होने से आप महाबाहु हैं आप कभी अधर नीचे की ओर छीण नहीं होते इसलिए अथोक्षत अधोक्षज हैं तथा नरों जीवों के अयन आश्रय होने से नारायण कहे जाते हैं जो सब में पूर्ण और सबका आश्रय हो उसे पुरुष कहते हैं उनमें श्रेष्ठ होने से आप पुरुषोत्तम हैं आप सत्य और असत सब उत्पत्ति और लय के स्थान हैं तथा सर्वदा उन सबको जानते हैं इसलिए सर्व हैं श्रीकृष्ण सत्य में प्रतिष्ठित हैं और सत्य उनमें प्रतिष्ठित है तथा वे सत्य से भी सत्य हैं इसलिए सत्य भी उनका नाम है वे विक्रमण वामनावतार में अपने क्रम क्रमढगों से विश्व को व्याप्त करने के कारण विष्णु हैं, जय करके करने के कारण जिष्णु है नित्य होने के कारण अनंत है और गो अर्थात इंद्रियों के ज्ञाता होने से गोविंद है वे अपनी सत्ता स्फूर्ति से असत्य को सत्य सा दिखाकर सारी प्रजा को मोह में डाल देते हैं निरंतर धर्म में स्थित रहने वाले भगवान मधुसूदन का स्वरूप ऐसा है वे श्री अच्त भगवान कौरवों को नाश से बचाने के लिए यहाँ पधारने वाले हैं धृतराष्ट्र बोले संजय जो लोग अपने नेत्रों से भगवान के तेजों में का दर्शन करते हैं उन नेत्रवान पुरुषों के भाग्य की मुझे भी लालसा होती है मैं आदि मध्य और अंत से रहित अनंत कीर्ति तथा ब्रह्मादि से भी श्रेष्ठ पुराण पुरुष श्री कृष्ण की शरण लेता हूँ जिन्होंने तीनों लोगों की रचना की है जो देवता असुर नाग और राक्षस सभी की उत्पत्ति करने वाले हैं तथा राजाओं और विद्वानों में प्रधान हैं उन इंद्र के अनुज श्रीकृष्ण की मैं शरण हूँ